अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के सम्मन भाष्य का विचार संपन्न हुआ चतुष्टय संपन्न मंत्रात्मक मुंडक उपनिषद होने से व्याख्या हैं यह सम्मन भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया मुंडक उपनिषद का मंत्रात्मक होने पर भी कर्म के साथ संबंध न होते हुए भी सफला जो ब्रह्म विद्या है उसके साथ संबंध होने से मुंडक उपनिषद सफल है और इसका अधिकारी भी है जो ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष उसको चाहने वाला मुबंध है, है ग्रंथ तथा ब्रह्मात्मेकत्व के साथ एक दूसरे का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध इस प्रकार ये कर्मकांड से विलक्षण अनुबंध चतुष्टय संपन्न यह मंत्रात्मक मुंडक उपनिषद होने से व्याख्या हैं इसे संबंध भाष्य में बता दिया और यही दिखाने के लिए इसमें सफलत्व दिखाने के लिए ही बताया जा रहा है एक प्रकार से ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्ता ऋषियों की परंपरा को तो ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव विश्व कर्ता भुवन से गोप्ता स ब्रह्म विद्याद्याति अथर्वाय पुत्राय प्राह तो ब्रह्मा के तीन विशेषण पूर्वाध में हैं देवानाम प्रथम एक विशेषण दूसरा कर्ता और तीसरा भुवनस्य से गोप्ता ये तीन विशेषण ब्रह्म विद्या के हैं ब्रह्मा के हैं तो देवा नाम प्रथम इसमें देव है द्योतनवान इंदिरादि तो इंदिरादि देवताओं में जो प्रथम है यानी प्रधान है अंगी है अध्यात्म में हस्तादि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव हैं इंद्रादि और अधिदेव में इंद्रादि हस्तादि इंद्रिय स्थानीय हैं और ये जिसके इंद्रिय हैं वह यानी ये अंग है वो अंगी हो जाएगा प्रधान वो है ब्रह्मा इसलिए प्रथम शब्द का अर्थ है प्रधान तो देवतनवान यानी अपने अपने विषय प्रकाशन में समर्थ जो अधिदेव में इंद्र, इंद्रादी हैं देवता उन देवों में जो प्रथम है यानी प्रधान है अंगीरूप रूप है। वे ब्रह्मा और स्वतः कैसे हैं ब्रह्मा तो ब्रह्मा का विशेषण है ब्रह्मा है भाष्य में विशेषण आएगा धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को लेकर के प्राधान्य है देवताओं में ब्रह्मा प्रधान है कहा तो क्यों क्या प्राधान्य है इंद्रादि की अपेक्षा ब्रह्मा में तो इंद्रादि की अपेक्षा ब्रह्म में ब्रह्मा में धर्म अधिक है ज्ञान भी अधिक है वैराग्य भी अधिक है ऐश्वर्य भी अधिक है तो ये जो चार गुण हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इनका देवताओं में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक अधिक्य किसी में है तो ब्रह्मा में हम लोगों की अपेक्षा इंद्रादि भी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से अधिक है लेकिन पूरे संसार में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की अधिकता यदि किसी में है तो वह इंदिरादि से भी अधिक धर्मादि हैं ब्रह्मा में इसलिए वे संपूर्ण संसार के अधिपति हैं इंद्रादि भी उन्हीं के अधीन हैं। तो ये प्राधान्य है उनमें देवानाम ब्रह्मा प्रथम प्रथम शब्द प्रधान अर्थ में रहेगा और प्राधान्य रहेगा इनकी अपेक्षा इन चार गुणों का आधिक्य और प्रथम शब्द शुरू के लिए भी आता है आरंभ के लिए भी आता है इसलिए आरंभ शुरू में जगत के पिता जो भगवान उनसे प्रथम संतान के रूप में संभव हुआ अभिव्यक्त हुए हैं इसलिए भी प्रथम है बाकी बाकी सब इनके पश्चात है तो बाकी देवताओं की अपेक्षा धर्मादि अधिक होने से प्रधान है और इस कल्प में सबसे प्रथम ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण भी प्रथम है तो बभुव इतना ही कह देते सम बभुव कहाँ है तो सम यानी सम्यक बभुव तो सम्यक का अर्थ है स्वातंत्रण तो जैसे अन्य प्रजा उत्पन्न होती है धर्माधर्म के अधीन होकर के ऐसे एक तो योनिज नहीं है ब्रह्मा जी और दूसरा अन्य प्रजा के तरह यह प्रकट नहीं हो करके ईश्वर के संकल्प मात्र से प्रकट हुए हैं सर्वभूतात्मक है ये उनमें सम्यक् है स्वातंत्र है और इस प्रकार ये देवा देवान प्रथम इस विशेषण से एक प्रकार से बताया गया कि ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्म विद्या को स्वयं ब्रह्म विद्या कर्ता नारायण भगवान जो उनके पिता हैं उनसे प्राप्त करते हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं और अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य अथरवा को बताते हैं उस कारण से यह ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है ये ज्ञापित होता है ये बताने के लिए ही जो संसार के अधिपति ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा यह स्वीकृत है और अपने प्रिय पुत्र को प्रदत्ता है ब्रह्म विद्या इससे ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य प्रकट होता है ये दिखाने के लिए यह संप्रदाय बताया जा रहा ओ ब्रह्माजी है। वो ब्रह्मा जी कैसे हैं? ब्रह्मा जी का महत्व भी ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी वे हैं जो विश्व के कर्ता है विश्व कर्ता विश्व यह सर्वनाम है सर्व शब्द का पर्याय इसलिए विश्वस्य का अर्थ हो जाएगा सर्वस्य जगत कर्ता तो जो भी स्थूल समस्त जगत है पंचीकरण पूर्वक उसके रचयिता ब्रह्मा ही हैं। इसलिए विश्वस्य कर्ता और ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया जो ये जगत है उसका पालन भी ब्रह्मा जी ही करते हैं इसलिए भुवनस्य से गोपता भुवन यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट संसार और उस संसार के गोपता यानि रक्षिता गुपु रक्षण धातु से गोपता बना है पालयता वो भी ब्रह्मा जी हैं <coughs> हाँ, इनको केवल शुरू में जो भय होता है अकेले में मन नहीं लगता इतना संसारी धर्म देख करके जीव कोटि में लिया जाता है लेकिन विचार से उन्हें उपदेश के बिना ही पूर्व श्रुत वाक्य के स्मृति मात्र से ब्रह्मबोध होता है उसके बाद ये ईश्वर कोटि में ही है फिर इनको ईश्वर कोटि में लिया जाता है शुरू में भय और अकेले में मन न लगना इत्यादि संसार धर्म देख करके संसारी माना जाता है कुछ समय के लिए बाकी वो ईश्वर कोटि में ही है जो उपनिषदों के, के ब्रह्म, आ, ब्रह्मा जी हैं वो पुराणों के ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर करके हैं इसी ब्रह्मा के वे आ, एक एक अलग अलग उपाधि को लेकर के धारित स्वरूप हैं इसलिए उपनिषदों के जो हिरण्यगर्भ गर्भ हैं वह पुराणों के विष्णु से भी और महेश से भी उत्कृष्ट हैं वे एक एक अंश है इनके हिरण्यगर्भ के तो विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भुवन संपूर्ण स्थूल जगत के कर्ता परमेश्वर तो अपचीकृत पंच महाभूतों को तथा सूक्ष्म समिवेष्टि शरीरों को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को फिर सूक्ष्म भूतों से पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि बनाने का कार्य सौंप देते हैं अपने स्वरूपस्थ हो जाते हैं इसलिए ये विश्व के कर्ता ब्रह्मा जी हैं विश्व को यानी स्थूल प्रपंच को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो तो परमेश्वर ने दे दिया पंचकृत पंचभूत रूप तन्मात्रात्मक उससे स्थूलीकरण पूर्वक ये सारा प्रपंच चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण आदि और इन शरीरों के भोग्य विषय अन्न आदि और ये तीनों भुवन आदि वो सब बनाते हैं ब्रह्मा जी तो विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता और अपने द्वारा बनाए गए जो स्थूल पदार्थ हैं उनके गोपता है रक्षिता है ऐसे जो इन विशेषणों से विशिष्टतया प्रतीयमान ब्रह्मा जी हैं वे भी ब्रह्म विद्या को परमात्मा से स्वयं पाकर के इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को करते हैं ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, जो संसार को बनाने वाले संसार की रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी है वे हैं इससे ब्रह्मा जी के द्वारा जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जा रहा है वह ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, ये होता है। तो स ब्रह्म सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय पुत्राय प्राह। प्रा ये सर्वनाम है पूर्वार्ध में वर्णित ब्रह्माचिका परामर्शक तो जो देवताओं में प्रधान है संसार के कर्ता तथा रक्षिता है ऐसे ब्रह्मा जी सब्द का अर्थ निकलेगा प्राह के करता है प्रकृष्ट रूप से कहते हैं बताते हैं क्या बताते हैं तो ब्रह्म विद्याम प्राह ब्रह्म विद्या बताते हैं और किसको बताते हैं तो अथर्वाय अथर्वा ऋषि को बताते हैं और ब्रह्म विद्या का विशेषण है सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्व का विशेषण है ज्येष्ठ पुत्राय तो ब्रह्मा जी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सर्व विद्या प्रतिष्ठा रूपा ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं तो ब्रह्मा जी के अथरवा जेष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र है विशेषण के अनुसार अन्यत्र आता है कि भृगु आदि जो सप्त हैं, महर्षय सप्तपूर्व ब्रह्मा जी से प्रकट हुए करके वहां भृगु आदि में भृगु को प्रथम पुत्र माना गया है मानस पुत्र और यहाँ अथरवा को बताया जा रहा है एक ही व्यक्ति के ज्येष्ठ पुत्र अलग अलग दो तो नहीं हो सकते ना अनेक पुत्र तो हो सकते लेकिन ज्येष्ठ तो उनमें एक ही होगा ना तो एक स्मृति बता रही है कि भृगु ज्येष्ठ पुत्र हैं ब्रह्मा जी के और यहां पर ये श्रुति बता रही है अथर्व ज्येष्ठ पुत्र है ब्रह्मा जी के तो कौन है ज्येष्ठ पुत्र तो इनमें दोनों भी ज्येष्ठ ही हैं वो कल्प भेद से व्यवस्था भस्कर भगवान बताएंगे किसी कल्प में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र अथर्व है किसी कल्प में भृगु है इसलिए श्रुति तथा स्मृति का आपस में कोई विरोध नहीं है भृगु को ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र बताने वाली स्मृति का अथर्वा को ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र बताने वाले स्मृति के साथ विरोध नहीं होगा कल्प भेद से व्यवस्था बनने से और ये ब्रह्म विद्या है जो ब्रह्मा जी के द्वारा अथर्व को बताई जाती है वह सर्व विद्या प्रतिष्ठा विद्या जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या नाम केवल तो शादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याक जो चित्तवृत्ति है उस वृत्ति मात्र का नहीं है अहम् ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन का नाम है ब्रह्म विद्या वो चेतन है स्वयं ब्रह्म ही तो ब्रह्म का ही नाम है ब्रह्म विद्या ब्रह्म दो प्रकार का है एक वृत्ति अनभिव्यक्त ब्रह्म और एक वृत्ति अभिव्यक्त ब्रह्म तो वृत्ति में अभिव्यक्त ब्रह्म का नाम है ब्रह्म विद्या वो जो वृत्ति अभिव्यक्त ब्रह्म रूपा ब्रह्म विद्या है उसका विशेषण है सर्व विद्या प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है आश्रय और सर्व विद्या शब्द से लेना बाकी संसार में प्रसिद्ध जो विद्याएं हैं अनात्म पदार्थ विषयक ज्ञान उन सारे ज्ञानों की प्रतिष्ठा आश्रय ये ब्रह्म विद्या है ब्रह्म ही समस्त जगत की वस्तुओं को सत्ता स्पूर्ति दे रहा है ना। तो अहम् ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन जो ब्रह्म वही ब्रह्म विद्या है और वही आश्रय है संसार की अन्य समस्त विद्याओं का उसी से सत्ता बाकी विद्याओं को मिलने से और वही सब वृत्तियों का अविभाषक होने से उसे सर्वविद्या प्रतिष्ठा कहा जा रहा है और इसलिए भी उसे सर्वविद्या प्रतिष्ठा कहा जाता है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ समाप्ति भी होता है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ आश्रय भी है तो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ समाप्ति भी है तो समस्त विद्याओं का समापन प्रतिष्ठा यानी समापन जिस विद्या के उत्पन्न होने पर हो जाता है जिस विद्या में हो जाता है तो सर्व विद्या नाम प्रतिष्ठा यानी परिसमाप्ति श्याम विद्यायाम सा सर्व विद्या प्रतिष्ठा ताम सर्व विद्या ऐसी उत्पत्ति करते हैं यदि तो सर्व विद्या प्रतिष्ठा का अर्थ निकलता है समस्त विद्याओं की आ, समाप्ति जिस विद्या में होती है जिस विद्या के उत्पन्न होने के बाद सारी विद्याएं समाप्त हो जाती है तावानर्थ उदपाने सर्वोत्त सम्प्रतोद के एक गीता में आता है ना कि छोटे छोटे तालाबों का जो प्रयोजन है वो सारा का सारा बड़ी नदी जहाँ पर बह रही है उस बड़ी नदी में ही संपन्न हो जाता है सारे तालाबों का परिसमापन हो जाता है तो ऐसे ही सारी विद्याएं तब तक जीवित रहती हैं, विद्यवान मानी जाती हैं, जब तक अहम ब्रह्माष्टमी इस वृत्ति का उदय नहीं होता और इस वृत्ति के उदित होते ही सारा जगत ब्रह्म के रूप में निश्चित हो जाता है तो फिर बाकी विद्याओं का विषय जो अध्यस्त पदार्थ थे वे रहते ही नहीं है जैसे रस्सी का ज्ञान होने के बाद सर्पादि अवभास न रहने से सर्पादी की प्रतिति नहीं होगी सर्पादी प्रतिति रूपा जो विद्याएं हैं वो विद्याएं नहीं रहेगी विषयाभावात वस्तु के अधीन ज्ञान होता है ना तो अध्यस्त वस्तु ही नहीं रही अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अधिष्ठान रूप हो गई अध्यस्त वस्तुएं तो अध्यस्त वस्तु विषयक बाकी सर्व विद्या परिसमाप्त तो हो जाती है जिस विद्या के उत्पन्न होने पर उसे कहा जाता है सर्व विद्या प्रतिष्ठा वो है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या के उत्पन्न होने से पहले तक तो संसार बाधित न होने से संसार की अलग अलग वस्तु विषयक चक्षुराधि इंद्रियजन्य विद्याएं, यानी ज्ञान रहते हैं परमात्म रूपेन। और जैसे ही सर्व खलविदम ब्रह्म अहं ये बोध हो जाता है तो अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठानत्वेन रूपेण सुनिश्चित होने से अध्यस्त पदार्थ विषयक विद्याएं परिसमाप्त होती हैं इसलिए कहा गया ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या है ऐसी ब्रह्म विद्या का उपदेश आहप्राह यानी उपदेश किया अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्मा जी ने थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए ब्रह्मा परिवृो महान ब्रह्मा शब्द का ही अर्थ <coughs> कर दिया परिदृढ़ महान किसको लेकर के महत्ता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान अन्यान इति तो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य तुलना अन्य देवताओं के धर्मादि के साथ ब्रह्मा जी के करते हैं तो ब्रह्मा जी का अन्य इंद्रादि देवताओं के धर्मादि की अपेक्षा उत्कृष्ट धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य निश्चित होता है इसलिए ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है देवानाम प्रथम यानी प्रधान तो देवानाम यानी द्योतन वताम इंद्रादी प्रथमो गुण ही प्रधान तो जो धर्मादि गुण है उनको लेकर के प्रधान है गुणों को लेकर के प्राधान्य निश्चित किया जाएगा तो सर्वोत्कृष्ट धर्म सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सर्वोत्कृष्ट वैराग्य और ऐश्वर्य जिसमें होगा उसी को प्रधान माना जाएगा <coughs> तो इंद्रादी में देखा जाता है तो इंद्रादी की इंद्रादी के धर्मादि की अपेक्षा धर्मादि का उत्कर्ष दिखता है ब्रह्मा जी में <coughs> तो इसलिए उन्हें प्रधान कहा जा रहा है प्रथम शब्द का अर्थ प्रधान किया तो प्रधान सन अथवा प्रथम शब्द का अर्थ अग्रे करते हैं तो प्रथमो अग्रे वा तो अग्र यानी शुरू में प्रथम प्रारंभ में ही संभुअ का अर्थ करते हैं अभिव्यक्त सम्यक तो सम्यक अभिव्यक्त सम्यक का भी अर्थ कर दिया इति अभिप्राय तो रूप से अभिव्यक्त हुआ कैसे तो कहते न तथा यथा धर्मा धर्मवशात संसारिणो अन्ये जायन्ते तो बाकी संसारी जीव जैसे धर्मा धर्म को लेकर के प्रकट होते हैं ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए अपितु अन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्यावाणी के अनुसार जिसका बहुश्याम प्रजा ये संकल्प था वह परादेवता ही ब्रह्मा के रूप में इन तीनों सूक्ष्म भूतों में प्रविष्ट होकर के स्थूल नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट हुई ये अर्थ निकलेगा तो ये अन्य संसारी जीवों के तरह धर्मा धर्माधर्मवशात ब्रह्मा जी अभिव्यक्त नहीं होते अपितु स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं इस अर्थ की ज्ञापक स्मृति बताई जा रही है योसा वतीन्द्रियो ग्राह्य इत्यादि स्मृते। ओ स्मृति टीका में पूरी दी है कि यौसा वतीन्द्रियोग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातन स सर्वभूतमयोचित्य सब तो ये जो स्मृति है ये स्मृति ये बताती हैं कि ब्रह्मा जी अतीन्द्रिय हैं और अग्राह्य हैं हमारे चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है वे अतिद्रिय हैं सूक्ष्म है क्यों अत इंद्रिय है तो सूक्ष्म है और जैसे स्थूल जगत नाम रूप से अभिव्यक्त है ऐसी अभिव्यक्ति उनकी नहीं है सनातन है और सर्वभूतमय है मतलब सूक्ष्म समस्त भूतों का अभिमान करने वाले हैं समस्त भूतों में इमा तीसरोवता अन्य जीवन प्रविश्य के अनुसार और अचिंत्य है सहसा उन उनके ही उपाधिभूत भूतों के एक अंश सम्मिलित सत्वगुण से मन की उत्पत्ति हुई है इसलिए उस मन से वे अचिंत्य है स एष स्वयं उद्भ तो वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया स्वयं भात है तो इस स्मृति के अनुसार वे उनका प्राकट्य स्वतंत्र रूप से है अन्य प्राणियों के तरह नहीं है इसलिए संभव हुआ में सम ये उपसर्ग का प्रयोग है तो देवान प्रथम संभु ये प्रथम पाद की व्याख्या हो गई इस मंत्र के द्वितीय पाद है विश्वस्य कर्ता भुवनस्य से गोपता इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भास्कर भगवान तो पहले स्मृत इत्यादि में जो ब्रह्मा जी का प्राकट्य स्वतंत्र रूप से हुआ ये बताने के लिए स्मृति बताई है ना भाष्य में योसा वत ग्राह्य इत्यादि स्मृत ये स्मृति इसके विषय में कहते हैं टीकाकार वो टीका को देखिए थोड़ा ्रतिम यग्य जगत्पते ऐश्वर्मच्धतुष्ट स्मरणराग्य सर्वान्न अतिक्रम्य वर्ततेम तो पहले तो ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्माजिको क्रह्मशब्द का एकदम शुरू में है न भाष्य में तो ब्रह्मा जी में परिदृढ़त्व कैसे हैं इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ज्ञानम अप्रतिम यश्य ये जो स्मृति है ये बता रही हैं। कि यस्य जगत पते। जगत है कि यश जगतपते जगतपति हैं संसार के अध्यक्ष ब्रह्मा जी संसार के स्वामी जिस संसार के स्वामी ब्रह्मा जी का ज्ञान अप्रतिम है यानी अन्य प्राणियों के ज्ञान की तुलना में सर्वोत्कृष्ट है अप्रतिम है और यश जगत पते है वैराग्यं च्रतिमम ऐसा लगा दीजिए अप्रतिमम वैराग्य का भी विशेषण और ऐश्वर्य का भी और यश जगत पते ऐश्वर्यम अप्रतिमम और यश जगत पते धर्मच अप्रतिमम ऐसा लगा दीजिए अप्रतिम तो जिस जगत के स्वामी ब्रह्मा जी का ज्ञान वैराग्य धर्म तथा ऐश्वर्य अप्रतिम है और ये चारों के चारों कहीं उन्हें प्रयत्न से अर्जित नहीं करने पड़ते सह चतुष्टयम् चतुष्टयम अप्रतिम ज्ञान अप्रतिम वैराग्य अप्रतिम धर्म अप्रतिम ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को जन्म से ही सिद्ध हैं प्राप्त हैं सह चतुष्टयम् ये स्मृति स्मृति के आधार पर ये निश्चित होता है कि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से बाकी देवताओं की के इन गुणों का अतिक्रमण करके अधिक श्रेष्ठ धर्मादि आदि ब्रह्मा जी में है इसलिए परिवृढ़ है इन गुणों को लेकर के आगे हैं टीका में टीका में ही यौसवतीन्द्रियोगा सूक्ष्म्यक्त सनातन सर्वभूतमचित स एष स्वयं का स्वयं उद्भूत के स्थान पर भी भूत के स्थान पर भात होता तो टिप्पणी कार करते उचित होता आठ नंबर में भूत इत्यत्र भात इति युक्तम वक्तुम क्योंकि भादीपतो धातु है ना उद उपसर्गपूर्वक किसमें स्मृति में स एष स्वयं उद्भव यहाँ पर जो उद्भव लिटलकार का रूप है उत उपसर्गपूर्वक भादीप्तो धातु का उद्भव रूप है इसलिए उसी का तो अर्थ नीचे किया है स्वयं उद्भूत तो वहां उदभात ऐसा होना चाहिए लेकिन वो देखते देखते ऐसा ही लोगों का शुरू वाले ने कर दिया तो बाकी ने फिर वैसा ही रखा तो उद्भूत स्वयं उद्भूत का अर्थ करते हैं शुक्र शोणित संयोगम अंतरेण आविर्भूत स्मृति स्वयं उद्भूत का दिया कि प्राकट्य का नहीं है शुक्र शोणित संयोग से प्राकट्य का अर्थ होता योनिज जन्म वो नहीं है ईश्वर के संकल्प मात्र से ही प्राकट्य है इसलिए स्मृते स्वातंत्र गम्यते ये जो बीच में पूर्ण विराम का चिन्ह है ना इति स्मृति के पास में वो कुछ अधिक लगता है इति स्मृते स्वातंत्र गम्यते इत्यर्थ ये अभिप्राय है अब भाष्य में देखिए विश्वस्यनि सर्वस्व जगत कर्ता उत्पादयता संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं ब्रह्मा जी स्थूल जगत की रचना ब्रह्मा जी से ही होती है और भुवन से यानि उत्पन्न से गोपता पालयिता जो उत्पन्न हुआ है जगत उसका पालन भी ये हिरण्यगर्भ करते हैं इति विशेषण ब्रह्मणो विद्यास्तुतये ब्रह्मा की अरे ब्रह्मा जी के जो ये दो विशेषण हैं विश्वस्य कर्ता भुवनस्य से गोप्ता ये दोनों विशेषण ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हैं जो जगत का कर्ता है जगत की रक्षा करने वाले हैं वे भी परम पुरुषार्थ के साधन के रूप में ब्रह्म विद्या को अपनाते हैं और अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य को भी परम पुरुषार्थ के साधन के रूप में ब्रह्म विद्या को ही बताते हैं इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाती है ब्रह्मा जी के ये दो विशेषण बताने से उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे वाले वाक्य से भाष्कर भगवान कि स एवं प्रख्यात महत्वार्ध में जो प्रथम पद है स इसकी व्याख्या करते हुए कह कर रहे हैं कि एवं प्रख्यात महत्व ब्रह्मा तो एवं यानी पूर्वाध में उक्त प्रकार से प्रसिद्ध है महत्ता जिनकी ऐसे ब्रह्मा जी ने क्या किया तो ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्याम में जो ब्रह्म शब्द है वह ब्रह्मा जी का परामर्शक नहीं अपितु परमात्मा का परामर्शक है इस अभिप्राय से कहते है हैं ब्रह्मण यानी यानि परमात्मनु विद्याम ब्रह्म विद्याम ये ष्टी तत्पुरुष समास है ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या और वो ब्रह्म है परमात्मा कैसे ज्ञात हुआ ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी नहीं अपितु परमात्मा है करके तो कहते आगे ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम ये विशेषण आएगा ब्रह्म विद्या का मूल में ही इससे ये निश्चित होता है कि यह विद्या परमात्मा विषयक है जो ब्रह्मा जी ने बतायी है अथर्वा को वह विद्या परमात्म परमात्मक विद्या है ये ज्ञापित होता तो है तोयेनाक्षर पुरुषम वेद सत्यम इति परमात्म विशेषण परमात्मी सा साने ब्रह्म विद्या तो ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ऐसा ष्ठी तत्पुरुष समास ब्रह्म विद्या में बताया पहले तृतीया तत्पुरुष समास भी बताते हैं कि ब्रह्मणा वा अग्रजेन उक्ता इति ब्रह्म विद्या तो वक्ता के नाम से भी विद्या का नाम हो सकता है जैसे प्रजापति विद्या ब्रह्म विद्या ही है लेकिन उसका नाम है प्रजापति विद्या इसलिए प्रजापति विद्या कहते हैं कि वक्ता उसके प्रजापति है इंद्र ने परमात्म ज्ञान इंद्र को परमात्म ज्ञान ही प्रजापति ने कराया है परमात्म विद्या प्रदान की लेकिन उसका नाम पड़ा प्रजापति विद्या वक्ता के नाम से नाम पड़ा ऐसे यहाँ पर भी वक्ता है ब्रह्मा जी और उनके द्वारा उक्ता विद्या वो ब्रह्म विद्या हो सकती है ब्रह्मणा यानी प्रजापतिना उक्ता विद्या ब्रह्म विद्या तो ब्रह्मणा व अग्रजन उगता इतनी ब्रह्म विद्या वो प्रजापति विद्या के तरह ही इस विद्या का नाम भी ब्रह्म विद्या होगा वक्ता के नाम से और ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठान ताम यानी ब्रह्म विद्याम और ब्रह्म विद्या का विशेषण है सर्व विद्या प्रतिष्ठान सर्व विद्या प्रतिष्ठान इस विशेषण के भी दो प्रकार से अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे तो पहला अर्थ करते हैं सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वा सर्व विद्याश्रयाम इत्यर्थ सर्व विद्या प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ आश्रय करके सर्व विद्या आश्रयाम यह अर्थ निकलेगा सर्व विद्या प्रतिष्ठा इस विशेषण का समस्त विद्याओं का आश्रय रूपा ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं की आश्रय रूपा कैसे हैं तो इसके लिए कहा कि सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात जो समस्त विद्याएं हैं उनकी अभिव्यक्ति यानि ज्ञान का हेतु यही ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या है तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य उसे ब्रह्म विद्या कहा जा रहा है ब्रह्म कोई। और वो जो ब्रह्म है उसी से अन्य विद्याए प्रकाशित होती है अभिव्यक्त होती है उत्पन्न होती हैं। क्यों इसलिए कि वो जब तक अज्ञात रहता है तब तक उनके विषयभूत अध्यस्त पदार्थों को सत्ता स्पूर्ति देता है और जब तक उनके विषय रहेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति होगी ज्ञान होगा तो इस प्रकार अन्य विद्याओं के विषयभूत ब्रह्म में अध्यस्त पदार्थों को सत्ता स्पूर्ति ब्रह्म देता है इसलिए अन्य विद्या का आश्रय माना जाता है विषय न हो तो विद्या होगी नहीं ज्ञान के लिए वस्तु का होना जरूरी है न वस्तु अधीन ज्ञान होता है और वो वस्तुएं यदि अधिष्ठान भूत ब्रह्म उन्हें सत्ता स्फूर्ति न दे तो कैसे आएगी इसलिए कहा कि सर्व विद्या अभिव्यक्ति त्वात। समस्त विद्याओं के अभिव्यक्ति का हेतु ब्रह्म होने से ब्रह्म विद्या को कहा जा रहा है सर्व विद्या आश्रया सर्व विद्या प्रतिष्ठा का अर्थ थोड़ी टीका है कैसे सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्व तो है ब्रह्म में इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम ब्रह्म व ब्रह्म विद्या वाक्य से उत्थ यानी उत्पन्न हुई जो बुद्धिवृत्ति वाक्य ने तत्वमशा और उससे उत्थ यानी उत्पन्न हुई जो बुद्धि वृत्ति है अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कार और उसमें अभिव्यक्त जो ब्रह्म उस वृत्ति में वो ब्रह्म ही का नाम है ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म का नाम है ब्रह्म विद्या और तच्च ब्रह्म सर्वाभिव्यंजकम और वो ब्रह्म है सब का अवभाषक गीता में कहा गया जैसे सूर्य अपने अवभाष्य समस्त जगत का अवभाषक है ऐसे क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत क्षेत्रीय है एक क्षेत्र परमात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म और वही क्या करता है समस्त क्षेत्र का प्रकाशक है इसलिए उसे कहा गया तच्च ब्रह्म सर्वाभिव्यंजकम सबका अभिव्यंजक यानि अवभाषक है प्रकाशक है तो ततः सर्व तया व्यंजकतया आश्रीयते सर्व विद्या आश्रया तो उस ब्रह्म का सभी विद्याएं अपने अभिव्यंजक के रूप में आश्रय लेती हैं इसलिए माना जाता है सर्व विद्या आश्रय ब्रह्म विद्या को ब्रह्म रूपा ब्रह्म विद्या को यह सर्व विद्या प्रतिष्ठान का जो एक अर्थ हुआ उसके अनुसार ये व्याख्या हुई अथवा इत्यादि से द्वितीय अर्थ की व्याख्या की जा रही है सर्व विद्या वेद्यम व इत्यादि जो भाष्यवाक्य आ रहा है इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार अथवाद्या प्रतिष्ठा यानी ज्ञात ज्ञात प्रतिष्ठा यने परिसमातिर्भव ये ज्ञातव्याद्यातिष्ठाविद्यादी तो सर्व विद्या वेद्यम इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ये लिखते हैं कि ब्रह्म विद्या का जो सर्व विद्या प्रतिष्ठा ये विशेषण है वो इसलिए है कि प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है समाप्ति तो जिस विद्या के उत्पन्न होने पर बाकी विद्याओं की परिसमाप्ति हो जाए उस विद्या को कहा जाएगा सर्व विद्या प्रतिष्ठा ऐसा द्वितीय अर्थ किया जा रहा तो भाष्य में है सर्वोविद्या इसलिए टीकाकार टीका को पहले समझिए कि सर्व विद्याम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ करते हैं परिसम्तिर्भवती समस्त विद्याओं की यानि द्वैत ज्ञानों की भेद ज्ञानों की परिसमाप्ति होती है यश्याम उत्पन्नायाम जिस अद्वैत विद्या के उत्पन्न होने पर बाकी द्वैत विद्याओं की समाप्ति होती हैं, जिस अद्वैत विद्या के उत्पन्न होने पर क्यों समाप्त होती है द्वैत विद्याएं कहते ज्ञातव्य अभावात, ज्ञातव्य कहते विषय को तो उनका विषय द्वैत के न होने से अद्वैत ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत नहीं रहेगा ना तो द्वैत के न रहने से द्वैत विद्याएं समाप्त हो जाती है अद्वैत विद्या आने पर अद्वैत विद्या है ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहा जाएगा सर्व विद्या प्रतिष्ठा सा सर्व विद्या प्रतिष्ठा इस अभिप्राय से लिखते भाष्यकार भगवान सर्व विद्या वेद्यम वस्तु अनया इति समस्त विद्याओं के वेद्य पदार्थों को इसी विद्या से जाना जाता है इसलिए इसे सर्वविद्या प्रतिष्ठा कहा जाता है। येन नश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति श्रुते ये श्रुति बताती है कि ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है क्योंकि ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है और अधिष्ठान भूत ब्रह्म से अलग कोई अध्यस्त वस्तु है ही नहीं तो उस अधिष्ठान भूत ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना जाता है। ऐसा ये श्रुति बताती ये ना श्रुतम श्रुतम भोती इत्यादि इसके आधार पर यह अर्थ निकला सर्व विद्या प्रतिष्ठा शब्द का कि समस्त विद्याओं का परिसमापन जिसमें हो जाए, जिसके उत्पन्न होने पर हो जाए। तो, तो सर्वविद्या विद्या इति च स्त विद्याम तो सर्वविद्या विद्या इस विशेषण से भी विद्या की स्तुति की जाती है विद्या की स्तुति के लिए ही ये भी विशेषण है जैसे ब्रह्मा जी के पूर्व में दो विशेषण बताएं विद्या की स्तुति के लिए ही ऐसे विद्या का भी सर्वविद्या विद्या विशेषण परब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ही है अथर्वाय ज्येष्ठ इसमें ज्येष्ठ पुत्र में कर्मधारे समास विग्रह करते भाष्कर भगवान कि चासो पुत्रस्य इति ज्येष्ठ पुत्र ऐसा वो विग्रह हो जाएगा कहा कि अन्य स्मृति के अनुसार तो भृगु ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और यहाँ आथरवा को कैसे ज्येष्ठ पुत्र बताया जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाषकर भगवान लिखते हैं अनेकेशु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेशु यानी सृष्टि श्रि, के प्रकार ब्रह्मा जी के अनेक हैं प्रत्येक कल्प में सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं और वो करते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर होता है इसलिए तो भेद है नहीं तो भेद ही न रहे बिल्कुल एक जैसा ही हो जाए तो तो अनेकेशु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेशु अन्यतम से सृष्टि प्रकार से तो अनेक प्रकार के सृष्टि प्रकारों में जो अन्यतम यानी एक सृष्टि प्रकार में यानी कल्प में सृष्टि प्रक, प्रकार से प्रमुख यानी आरंभ में पूर्वम अथर्वा सृष्ट ब्रह्मा ने अनेक कल्पों में से किसी एक कल्प में अपने संकल्प से अथर्वा को अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न किया सृष्ट इति ज्येष्ठ इसलिए वो ज्येष्ठ हो गए उस कल्प में ज्येष्ठ हैं वे तस्मय ज्येष्ठ पुत्रा प्रह उस ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया द्वितीय मंत्र पर चर्चा कल करता है ओम भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसे